साहस तो साहस सहस्त्र परमस से श्री कृष्ण वियोग संबंधी जो ताप क्लेश था मैं कृष्ण से अलग हो गया हूं यह जो ताप क्लेश था यह ताप क्लेश तुरुभूत हो गया है माया के प्रभाव से मेरा त्रुभूत हो गया था परंतु तो आज जब मैंने श्री कृष्ण कृपा मूर्ति गुरुदेव को सामने पाया तो उन गुरुदेव के चरणाश्रय को ग्रहण करके अब मेरे हृदय में वह तापक क्लेशानंद दोबारा उत्पन्न हो गया है, है। क्लेश भी है और आनंद भी है क्लेश आनंद। ताप क्लेशानंद ताप रूपी क्लेश भी है और आनंद भी है वो क्लेश ही आनंद है यदि ये क्लेश नहीं है तो आनंद नहीं है और क्लेश है तो क्लेश ही आनंद होकर के विराजमान है ऐसा जो जो हो गया था तापकेशानाप क्ले पुनः मेरे हृदय में कृष्ण कृपा मूर्ति गुरुदेव के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ और मुझे प्राप्त हो करके अब मैं अपने देह इंद्रिय प्राण अंतकरण उनके जितने भी धर्म हैं उनके सहित अपने आप को श्री कृष्ण के श्री चरणारुंद में समर्पित कर रहा हूं ऐसा जो भाव है उस ऐसे भाव को वो कहीं श्री गोपीचंद वल्लभ जो है उन गोपीचंद वल्लभ के अर्थात श्री राधाकांत श्याम सुंदर उनके श्री चरणारुंद में मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं गोपी कहने का मतलब है श्री राधिका गो माने इंद्री उनके द्वारा श्याम सुंदर के माधुर्य का जो पान करे उसका नाम हुआ गोपी और श्री प्रियाजी वे अपने नयनों के द्वारा श्याम सुंदर का रूप अपने रसना के द्वारा श्याम सुंदर का रस अपनी नासका के द्वारा श्याम सुंदर की गंध अपने काम के द्वारा श्याम सुंदर के शब्द अपने त्वचा के द्वारा श्री श्याम सुंदर का स्पर्श इनको प्राप्त करती है तो गोभी प्यवती गोपी जो इंद्रियों के द्वारा शाम सुंदर के माधुरी का पान करे उसका नाम हुआ गोपी अब वे श्री क्रिया जी प्रिया जी अनेक अनेक रूप धारण करके श्री स्वामी जी अनेक अनेक रूप धारण करके आप अनेक गोपियों के रूप में अपने आप को प्रकट करती हैं तो राधारणी का ही एक नाम हुआ गोपी जन गोपी माने राधिका राधिका का ये एक नाम हुआ गोपी जन माने अनेक भावनाओं को धारण करके लीला का विस्तार करने के लिए कायम बिहू रूप में अनेक गोपियों के रूप में अपने आप को वे प्रकट करती हैं उन गोपी जन के बल्लभ कौन हैं? उन गोपी जन के बल्लभ माने श्री राधिका और राधिका की कायम रूपा जितनी भी गोपी हैं उनके परम प्यारे हुए श्री श्याम सुंदर परंतु गोपी कहकर के एक भाव और प्रकट हो रहा है कि श्याम सुंदर के साथ में इनकी जो प्रीति है वो प्रीति किसी उपाधि से बधी हुई नहीं है गोपी कहने से ही पता लग रहा है कि गोप की जो पत्नी है उसको कहेंगे गोपी और उसका बल्लभ इसका मतलब है कोई तीसरा आदमी गोपीजन बल्लभ कहने पर अपने आप ही अर्थ प्रकट हो रहा गोपी कहने से ही पता लग रहा है कि पतिमंदी गोप को ये अलग है और जिससे प्रीति कर रही हैं वो कोई अलग है तो दुर्लभता गोपीजन बल्लभ कहने पर अपने आप ही वारेमानता और दुर्लभता ये दोनों गुण अपने आप ही प्रकट हो रहे हैं तो यदि किसी ने गोपीजन वल्लभ के श्री में अपने आप को समर्पित कर दिया तो समर्पित करने पर फिर माया उसके संपर्क में आकर के भी उसको देहाध्यास ध्यास, ध्यास उत्पन्न नहीं करेगी चूना हल हल्दी के संपर्क में आने पर भी उसे लाल नहीं करेगा उसे बचाए रखेगा और फिर अधिक सुंदर रंग प्रदान करेगा और वो रंग क्या है मान भजन की शरीर की आवश्यकता है इस शरीर के द्वारा ठाकुर का भजन किया जाएगा तो माया की आवश्यकता भी है माया को छोड़ा भी नहीं जा सकता है माया को मिथ्या कहकर के नहीं छोड़ा जा सकता है माया परिणामी तो है परंतु माया मिथ्या नहीं है परिणामी है माने जायते अस्थि बर्धते बेपरिणी थे इस रूप में परिणत तो होगी परंतु माया झूठी नहीं है तो शरीर विनाशील है परंतु झूठा नहीं है तो जो भजन किया जाएगा वो भजन भी किया जाएगा श्री गुरुदेव से जो साधन पद्धति प्राप्त हुई है वो साधन पद्धति को भी साधक अपनाएगा तो यदि कृष्ण चरणार का आश्रय ग्रहण कर लिया तो माया किसी को पराजित नहीं करती है इस चरित्र को साक्षात रूप से यहां पर दिखा दिया गया कि हरदास ठाकुर के पास में माया स्वयं सुंदरी बनकर के आई तीन दिन तक रही परंतु तो श्री हरदास ठाकुर को मोहित नहीं कर सकी अंत में माया श्री हरदास ठाकुर को प्रणाम करके ये लौट गई है श्री हरदास ठाकुर के उपदेश को प्राप्त करके श्री हरदास ठाकुर ने ये कहा कि ब्रह्मादिक जितने भी जीव हैं उन सबको मोहित कर लिया परंतु चित्त मोर शुद्धाइन चाहे कृष्ण नाम लहिते कृष्ण नाम उपदेश ही कृपा मोते जब माया देवी को श्री हरिदास ने कृष्ण नाम का उपदेश दिया तो माया देवी अप से आनंदित हो गई और श्री हरदास ठाकुर कह रहे हैं कि देखो राम नाम तारक होकर के विराजमान है कृष्ण नाम तारक होकर के विराजमान है इसलिए हरदास ने आदेश प्रदान किया माया देवी को हरदास कहे कर कृष्ण संकीर्तन कि अब तुम कृष्ण संकीर्तन करो हरदास ठाकुर ने माया देवी को भी दीक्षित कर दिया उसको भी माया माया को भी दीक्षा प्रदान कर दी जैसे संप्रदाय के आचार्य श्री श्री हरव्यास देवाचार्य महाराज वे राजस्थान में कहीं चटवल में गए और वहां पर देवी जी का मंदिर था तो देवी जी के मंदिर में कहीं किसी पशु की बकरे की पशु की बलि हो रही थी इनको बड़ा दुख हुआ सहन नहीं हुआ है और दुखी होकर के ये चले आए कई अलग आकर के गांव के बाहर बैठ गए हैं देवी जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे गांव में कोई व्यक्ति आया वैष्णव आया है वृंदावन से कोई महापुरुष परम रसिक संत आए हैं और उनको उनने यहां पर भिक्षा कर न करते हुए वृत करते हुए वे यहां पर विराजमान हैं तो श्री देवी जी स्वयं उनके सामने उपस्थित हुई और कहा कि मेरे ऊपर कृपा करो आप मुझे भी दीक्षा प्रदान करो उस समय श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने श्री देवी जी को भी मंत्रोपाद प्रदान किया उनके बारह शिष्य माने गए सारे बारह शिष्य माने गए उन सारे बारह शिष्यों में आधी शिष्य श्री देवी जी भक्तमाल में नास जी ने कि सारे बारह शिष्यों में आधि शिष्य जैसे श्री जलभरत जी ने देवी को पहले दीक्षा दीक्षा प्रदान की थी और देवी बलदान के समय नरबली के समय नरबली को छोड़ाया इसी तरह से श्री हरिव्यास देवाचार्य ने पशु बलि से देवी को मुक्त किया और यहां पर श्री हरदास ठाकुर ने तो इतनी कृपा की कि माया देवी उनके ऊपर इतनी कृपा की है और माया देवी को आदेश प्रदान कर रहे हैं हरदास कहे कर कृष्ण संकीर्तन के तुम कृष्ण संकीर्तन करो राम संकीर्तन वह तारक है और कृष्ण संकीर्तन पारक होकर के विराजमान है पारका जायते मुक्ति ही हरिभक्ति पारका पारक के द्वारा कृष्ण सेवा सुख की विशेष रूप से प्राप्ति होती है उपदेश पाया माया चल लाखोया प्रीत उपदेश पाकर के माया उस समय परम प्रसन्न होकर के चली ए सब कथाते कारो ना जन्म प्रतीत ये हमने तुम्हारे सामने ये कथा कही हो सकता है किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं हो पांतो परंतु कारण श्रवण ये विश्वास स्वाभाव इस प्रतीति को उत्पन्न करने के लिए मैं यहां पर एक कारण बताता हूं कि श्री चैतन्य का अवतार ही इसलिए हुआ है कि वे प्रेम का दान करने के लिए ही उत्पन्न हुए अब जैसे राजा हाथी के ऊपर बैठकर के अपनी श्री को लुटा रहा है अनर्पित चरी श्री को लुटा रहा है तो वो अकेले ही नहीं लुटाएगा उसके साथ में जो सेवक गण भी हाथी के ऊपर बैठे हैं उनसे भी कहता है कि हाथी के ऊपर जो मोहर की बोरा रखे हुए हैं इनमें से तुम भी लुटाओ तो हरदास ठाकुर भी लुटा रहे हैं ऐसा नहीं है कि महाप्रभु लुटाएंगे हरदास ठाकुर नहीं लुटाएंगे हरदास ठाकुर भी उसको लुटा रहे हैं तो संशय मिट जाएगा कि श्री चैतन्य देव का जो अवतार है उस देव के अवतार के समय प्रेम लुब्ध होकर के ब्रह्मा शिव संकाधिक ये सभी ही इन्होंने अवतार धारण किया चैतन्य अवतारे कृष्ण प्रेमे लुब्ध होया चैतन्य के अवतार के समय सभी ने लुब्ध होकर के ब्रमाशिव संकादिक इन्होंने पृथ्वी पर जन्म धारण किया था कृष्ण नाम लय नाचे प्रेम बन्या भाषण ये कृष्ण नाम लेकर के नाचते हैं और प्रेम बन्या में प्रेम नदी में ये सबके सब गोता लगा रहे हैं नारद प्रहलाद आस मनुष्य प्रकाशे नारद प्रहलाद भी मनुष्य के रूप में उस समय आ गए श्री वासुदेव दत्त प्रहलाद के रूप में कहते हैं दुनिया भर के सारे पापियों का पाप भोगने के लिए मैं तैयार आ आप एक कृपा करो और इन भक्तों को आप मुक्त करो इनको अपने पास में बुला लो कितनी कृपा प्रहलाद के स्वरूप होकर के विराजमान और कह रहे हैं कि जितने भी पापी हैं विश्व के उन सबों के पाप मैं नरक में भोगूंगा और इन सबों को पाप मुक्त करके आप अपनी शरण में ग्रहण कर दो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो श्री नारद ये सब अपूर्व से विराजमान है श्री श्रीवास पंडित ये सब भक्तों के अवतार होकर के ही विराजमान है तो नारद प्रहलाद आश मनुष्य प्रकाश महाप्रभु के अवतार काल में श्री ब्रह्मा वे ही हरदास ठाकुर होकर के आए श्री हरदास ब्रह्मा होकर के पधारे इसी प्रकार श्री श्रीवास नारद के अवतार होकर के विराजमान हैं श्री वासुदेव ये प्रहलाद के अवतार होकर के विराजमान हैं अन्य भी सब लोग श्री सदाशिव वे श्री अद्वैत आचार्य में ही तादात्मापन्न होकर आकर के विराजमान हुए इसी प्रकार सब लोग यहां कृपा करके पधारे हैं लक्ष्मी आदि सभी कृष्ण प्रेम में लुब्ध होया। लक्ष्मी आदि भी कृष्ण प्रेम में लुब्ध हो करके आई और नाम का आस्वादन इन्होंने मनुष्य देह धारण करके नाम का आस्वादन किया अन्य कथा और क्या कही जाए ये श्री महाप्रभु का स्वरूप ऐसा है कि आपने ब्रजेंद्र नंदन अवतारी करे प्रेम रस आस्वादन स्वयं भी श्री महाप्रभु में हो करके श्री ब्रिजेंद्र नंदन भी प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं माया देवी भी यदि प्रेम को मांगे इसमें कौन से आश्चर्य की बात है पांतो प्रेम को प्राप्त करने का उपाय जो होगा वो यही होगा कि किसी संत के चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाए कोई ये कहे कि हम अपने आप भजन कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा अपने आप भजन करने पर जो कृष्ण नाम लिया गया है उसका केवल दो फल होंगे पाप की नृत्य हो जाएगी अपने आप भजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी संसार बंधन की नृत्य होगी तो सेवा सुख तब तक, तक नहीं मिलेगा कृष्ण माधुरी का आस्वादन तब तक, तक नहीं मिलेगा जब तक के आचार्य परंपरा के अनुगत हो करके श्री कृष्ण दीक्षा को ग्रहण नहीं किया जाएगा इसीलिए श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये तो त्वरीय चरणाम मुझ कोशम जिग्रंथ कर्ण बेव रही श्रवण गुरु श्री दीक्षा देने वाले श्री गुरुदेव जब उस समय नाम सुनाने पर यह जीव फिर कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर सकेगा चैतन गोसाई लीलाव त्रभुवन नाचे गाय प्रेम भाव श्री चैतन्य गोस्वामी की यही लीला का स्वभाव है कि तुरलो की ही नाचती गाती है स्थावर जंगम इनको भी श्रीमंद महाप्रभु ने प्रेम में कृष्ण प्रेम में नचाया श्री स्वरूप गोस्वामी ने इस कर्चा ए अपनी कर्चा में इस लीला का मान माया देवी को दीक्षा प्रदान की माया देवी को कृष्ण नाम लेने का आदेश प्रदान किया इसको श्री स्वरूप गोस्वामी ने भी लिखा था रघुनाथ दास मुखे ये सब सुनिल श्री रघुनाथ दास ने इन सारी लीलाओं को श्री स्वरूप दामोदर से सुना था ये हमने इन लीलाओं का वर्णन किया बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय जगत मंगल हरनाम संकीर्तन की जय अब आगे श्री सनातन गोस्वामी जी के ऊपर जैसे श्रीमन महाप्रभु ने विशेष रूप से कृपा की उस एक लीला का वर्णन कर रहे हैं चौथा परीक्षित प्रारंभ कर रहे हैं कि वृंदावनात्न प्राप्त श्री गौरह श्री सनातन देह पाता अवत चक्रे परीक्षया बोले श्रीमद महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के प्रेम की एक बार परीक्षा की और प्रेम की परीक्षा करके सनातन गोस्वामी जिस समय अपने देह का त्याग करना चाहते हैं इनको रोक दिया कि तुम देह का त्याग मत करना क्योंकि मुझे तुमसे बहुत सारे कार्य आगे कराने हैं इसलिए अपने देह को संभाल करके रखो देह का त्याग करने से कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी हम सबके लिए उद्देश्य दे रहे हैं कि देह त्याग करने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं है भजन करने से कृष्ण की प्राप्ति है इसलिए के कारण जब तक देह है उस समय उतनी सांसों का सदुपयोग किया जाए बजाय इसके हठियोग पूर्वक देह का त्याग किया जाए अन्यथा देह का त्याग करना तो पाप है महापातकों में ये यहां पर एक शिक्षा प्रदान कर रहे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय आद्वैत चंद्र जय गौर भक्त आप लोगों की जय हो कृपा करें कृपा करें एक लीला वर्णन कर रहे हैं कि नीला चल हईते रूप गौड़े यबे गेला मथुरा हिते सनातन नीला चल आ कि श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिलकर के जब मथुरा जा रहे थे उधर मथुरा से श्री सनातन गोस्वामी ये चल महाप्रभु से मिलने के लिए आए और महाप्रभु से मिलने के लिए जब आए झारखंड पथे आईला एक ला चौली श्री सनातन गोस्वामी झारखंड के रास्ते से आ रहे हैं अकेले चल करके कभू उपवास कभू चरवण करिया कभी उपवास करें कभी जो कुछ भी मिल जाए फल उसको रास्ते में खाते आए दोनों भाइयों की भेंट नहीं हुई महाप्रभु तो इधर जगन्नाथपुरी से जा रहे हैं मथुरा और सनातन गोस्वामी चले हैं मथुरा से ये सोच करके रूप इस समय पहुंच गए हैं जगन्नाथपुरी तो मैं उनसे मिल लूंगा तो दोनों चले परंतु दोनों क्रॉस हो गए क्योंकि एक रास्ते से नहीं आ रहे थे सनातन गोस्वामी जी आ रहे हैं झारखंड के रास्ते से और रूप गोस्वामी जा रहे हैं जो राजपथ है उसके रास्ते से झारखंड जले दुख उपवास हित गात्र कंडो हिला रसा चले खाजिया झारखंड के पोखरों के जल में इन्होंने स्नान किया और स्नान करने के कारण और दुख में हाय महाप्रभु की कब प्राप्ति होगी यह व्याचार करते हुए ये उपवास भी कर रहे हैं तो उपवास करने में और झारखंड के रास्ते में जाने में इनके शरीर में कंडू खुजली का रोग हो गया है सनातन गोस्वामी जी के शरीर में खुजली का रोग हो गया निर्वेद इनके मन में बहुत है निर्वेद का तात्पर्य है विषयों से अनासक्ति उसका नाम है निर्वेद विषय सामने हो फिर भी उनमें अनाशक्ति रहे उसको निर्वेद कहते हैं तो निर्विध हॉयल ये दिश विषय जो है उनसे अपना चित्र कहीं इन्होंने अपना अलग हट, अलग इनका चित्र हटा लिया है रास्ते में विचार कर रहे हैं हाय मैं नीच जाती मेरा ये देह किसी काम का नहीं है असार है ये देह किसी काम का नहीं है जगन्नाथ गेले तार दर्शन ना पाए हाँ, जगन्नाथ मंदिर में जाता जगन्नाथ पुरी में जाता हूं परन्तु जगन्नाथ जाने पर भी श्री जगन्नाथ के दर्शन करने लायक मेरा ये शरीर नहीं है तो रूप सनातन हरदास ये तीन जने भले जगन्नाथ पुरी में रहें परंतु सिंह द्वार से दूर से ही बस जगन्नाथ जी को प्रणाम करने ऊपर नहीं जाए कितनी दीनता तक विराजमान महाप्रभु का दर्शन करके ही ये सर्वदा सर्वदा आनंदित हों केवल महाप्रभु का दर्शन करें और ऊपर में जाए मंदिर निकटे सुनी स्थिति श्री हरिदास ठाकुर श्री सनातन गोस्वामी जी ने उस में सुना कि श्रीमन महाप्रभु मंदिर के पास में ही कहीं मंदिर के पीछे की तरफ रहते हैं पास में ही है गंभीरा तो गंभीरा जो है वो जगन्नाथ मंदिर के पास में ही है तो मंदिर के निकट ही प्रभु की का निवास स्थान है मंदिर के निकट जाने की मेरी शक्ति है नहीं क्योंकि मैं नीच जाते नीचे देव हूं है परम श्रेष्ठ तैतनी ब्राह्मण कर्नाटक के परम बंदनी टी के ब्राह्मण है परंतु जी कि मैं तो नीच जाति हूं अपने आप को नीच जाती करके मानते जगन्नाथ के सेवक फिर कार्य अनुरोध है अब बलगंडी जो जगन्नाथ जी के सामने की बड़ी चौड़ी सड़क है उसके ऊपर जगन्नाथ के सेवक सेवा के कार्य से आते जाते रहते हैं हाँ, उनका स्पर्श यदि मैंने कर लिया तो मुझे बड़ा अपराध लगेगा तास्पर्श मोर हाईवे अपराध उनका स्पर्श होने पर अपराध लगेगा इसलिए यदि भाल स्थाने दिए यदि कोई अच्छा स्थान मिल जाए तो वहां मैं अलग रहूं किसी का स्पर्श मुझे प्राप्त नहीं हो दुख शांति हो और मन कहीं आर संगति पाइए मेरा मन कहीं दुख से शांत हो सदगति पाइए मैं कहीं सदगति को प्राप्त कर सकूं जगन्नाथ रथ यात्रा हाईवे बाहिर श्री जगन्नाथ कृपा करने के लिए रथ यात्रा के अवसर पर बाहर पधारेंगे जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा के अवसर पर कृपा करके बाहर पधारते हैं उस समय तार रथ चाका छाने भी शरीर उनके रथ के पहिए के नीचे आकर के मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगा श्री जगन्नाथ जी के रथया रथ यात्रा में यूं तो दर्शन करने भीतर ऊपर तो जाता नहीं हूं परंतु तो श्री जगन्नाथ के दर्शन करने की इच्छा बड़ी है इसलिए जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा में आएंगे तब उनका दर्शन करके रथ के नीचे ही अपने शरीर को त्याग कर दूंगा ऐसा ये मन में विचार किए हुए महाप्रभु आगे आर देखी जगन्नाथ रथे देव छाने ऐ परम पुरुषार्थ बोले श्री महाप्रभु के आगे जगन्नाथ का दर्शन करके फिर मेरा शरीर रथ के आगे छूटे इससे बढ़िया और कौन सा मौका हो सकता है इससे बढ़िया कोई अवसर दूसरा मिल नहीं सकता है ये निश्चय करके श्री जगन्नाथ पुरी की ओर मथुरा से श्री सनातन गोस्वामी जी चले थे लोग के पूछ हरदास स्थाने उत्तर ला और उस समय अन्य लोगों से पूछ करके जगन्नाथ पुरी पहुंच गए वहां अन्य लोगों से पूछ करके श्री हरदास कहा हैं? उन हरदास के स्थान पर श्री सनातन गोस्वामी जी रोके हरदास ठाकुर की कुटिया में श्री सनातन गोस्वामी जी वहां रोके हरदास के चरणों का वंदना की हरदास ने इनको पहचाना और उस समय इनका आलिंगन किया है महाप्रभु को देख करके अत्यंत अत्यंत उत्कंठित हो गए हैं और हरदास कह रहे हैं कि आओ आओ ऐसा कह करके हरदास ने श्री सान गोस्वामी का बड़ा स्वागत किया है कह रहे हैं हरदास कहे प्रभु आशिव एखौन हेन काले प्रभु पल भोग दिखिया कि महाप्रभु भी नृत्य आते हैं आज महाप्रभु आते ही होंगे ऐसा विचार करके अपने पास में ही श्री हरदास को रखा इसी समय श्री महाप्रभु प्रात कालीन श्री जगन्नाथ जी के भोग का दर्शन करके उपल भोग मान प्रातकालीन मंगला भोग उसका दर्शन करके श्री भक्तों के साथ में हरदास से मिलने के लिए माँ प्रभु हरदास मिलते आईला भक्त लाया भक्तों को साथ में लेकर के हरदास से मिलने के लिए आगे प्रभु को देखते ही हरदास ठाकुर और श्री सनातन गोस्वामी दोनों दौड़ करके प्रणाम कर रहे हैं और प्रभु ने दोनों को उठा करके छाती से लगा लिया हरदास कह रहे हैं कि प्रभु देखिए सनातन गोस्वामी आपको प्रणाम कर रहे हैं सनातन आपको प्रणाम कर रहे हैं महाप्रभु के एकदम आशीर्वाद बोले अरे सनातन कैसे आ आगे यहां एक, एक देख करके महाप्रभु के आनंद का ठिकाना नहीं रहा एकदम चमत्कार अनुभव कर रहे हैं और सनातन का आलिंगन करके महाप्रभु ने आगे बढ़ करके सनातन को अपने हृदय से लगा लिया और भाग रहे हैं बड़ा सुंदर दृश्य है महाप्रभु सनातन को गले लगाना चाह रहे हैं और सनातन करे ना ना मुझे छुओ मत छुओ मत ऐसा कह करके सनातन दूर भाग रहे हैं पाछे भागे स, सनातन कही थे लागिला महाप्रभु जब इनको गले से लगाना चाह रहे हैं उस समय कह रहे हैं कि मोर ना छू प्रभु प्रभु मुझे छूना मत छूना मत पढ़ो तुम पाए तुम्हारे पैरों में पढ़ता हूं मुझे छूना मत एक तो मैं नीच अधम और अधर आर कंड रसा गाय मेरे शरीर में खुजली का रोग है इसे मुझे मच्छू नंतु महाप्रभु माने नहीं और बलात्कार प्रभु तारे आलिंगन कई बलपूर्वक महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्व जी का आलिंगन कर लिया बलपूर्वक आलिंगन किया है सनातन गोस्वामी के शरीर से जो मवाद निकल रही थी जो खुजली का रस बह रहा था वो पीप मवाद वह भी कहीं कंडू क्लेद महाप्रभु श्री अंगे लागे महाप्रभु के श्री अंग में भी वो जो कंडू का क्लेद था जो रस था वो रस महाप्रभु के शरीर में भी लग गया महाप्रभु फिर भी चिपकाए हुए सब भक्तगण प्रभु मिलाए सनातन है श्री महाप्रभु सारे भक्तगणों को सनातन गोस्वामी जी से मिला रहे हैं कि ये सनातन है इनके ये गुण हैं ये गुण हैं ऐसे वैराग्य धारण करके राज्य त्याग करके आ रहे हैं और सनातन गोस्वामी जी ने जितने भी महाप्रभु के भक्तगण हैं उन सब के चरणों का बंधन किया सबको लेकर के वहां पर एक चबूतरा है उस चबूतरे के ऊपर श्रीमद महाप्रभु आप विराजमान हुए हैं और श्री हरदास और सनातन इनसे भी बैठो बैठो यहीं परंतु के नाना हम आपके बराबर नहीं बैठेंगे बस श्री हरदास और सनातन दोनों चबूतरे के नीचे धरती में बैठे हैं उस एक चबूतरे पर नहीं बैठे महाप्रभु उस समय कुशल वार्ता पूछ रहे हैं सनातन कहे परम मंगल देखो चरण सनातन कह रहे हैं कि महाराज परम मंगल ये है इससे बढ़िया कुशल वार्ता और कुछ नहीं हो सकती कि आपके चरणों का दर्शन हो रहा है आपके चरणों का दर्शन हो गया ये सबसे बड़ी कुशलता की बात मथुरार वैष्णव गोसाई कुशल पूछे मथुरा के जितने भी गोस्वामी गण है उन सबों के गोसाई कहने का तात्पर्य है मथुरा के जो पंडा हैं उनके विषय में ये गोसाई शब्द पंडा का वाचक है यहां पर अर्थात श्री जो मथुरा के जो तीर्थ पुरोहित हैं उन तीर्थ पुरोहित उस समय उन सबकी श्रीम महाप्रभु ने मथुरावासी सभी वैष्णवों की कुशल पूछी है और सभार कुशल सनातन जनायल थे सनातन गुस्म जी ने सबकी कुशल उस समय बताई प्रभु कहे यहा रूप छा दस मास बोले रूप अभी कुछ दिन पहले ही गए हैं यहां रूप दस महीने तक यही रुके थे यहाँ थे गौरा गल फिल हाँ दस दिन आठ दस दिन हुए हैं श्री महाप्रभु रूप अब गौर देश की ओर चल दिए हैं अबे वृंदावन जाएंगे तुम्हारे भाई अनुपम हईल गंगा प्राप्ति सनातन गोस्वाम जी कुछ पता नहीं है महाप्रभु ने सूचना दी कि तुम्हारा जो छोटा भाई था अनुपम जीव गोस्म जी के पिता तीन भाई हैं ये रूप सनातन और अनुपम तो कह रहे हैं तुम्हारे भाई जो अनुपम हैं, उनकी गंगा प्राप्ति हो गई है भाल श्री रघुनाथ दृढ़ तार भक्ति अच्छा ही हुआ श्री रघुनाथ के चरणारविंद में अनुपम की बड़ी दृढ़ भक्ति थी हुआ भी यही श्री रूप गोस्वामी जी बार बार उनसे कहें कि कृष्ण परम मधुर हैं तुम कृष्ण की शरणागति ग्रहण करो ये क्या हाँ करूंगा करूंगा करूंगा जब बार बार कहा तो एक दिन अनुपम बोले कि आप कई बार कह चुके हैं इसलिए कल मैं कृष्ण नाम की दीक्षा ले लूंगा आपसे ले लूंगा और रात भर तड़पते रहे कि हाई मेरे रघुनाथ मुझसे छूट जाएंगे मैं रघुनाथ के परकन में नहीं रहूंगा और दूसरे दिन ही प्रयाग में इनकी गंगा प्राप्ति हो गई समाप्त तो हो गई सनातन श्री रूप गोस्वामी जी ने फिर उनका यथावस्थ संस्कार कराया संस्कार करा करके फिर श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु के पास में आई थी जब वृंदावन से लौट करके आए उस समय की बात श्री सनातन कह रहे हैं कि नीच वंशे मोर जन्म अधर्म अन्याय अमार कुल धर्म नीच वंश में मेरा जन्म हुआ है अधर्म अन्याय ये ही मेरे कुल के धर्म है सनासरा से यही करते रहे कुल धर्म कहने का मतलब भी है हमारे पहले बड़े पूर्वज हुए उनमें दो भाई थे एक भाई बड़े वे तो शास्त्र में बड़े कुशल थे और दूसरे भाई जो थे अपने पूर्वजों की बात कर रहे थे वे शस्त्र में बड़े कुशल थे तो छोटे भाई ने बड़े भाई को राज्य से बेदखल कर दिया और उनको हटा करके राज्य गद्दी के ऊपर बैठ गए जो बड़े भाई का परिवार था वो फिर वहां से कर्नाटक के कर्नाटक जो था कर्नाटक के राज्य से चल करके फिर वो बंगाल में आया गौर देश में और गौर देश में आकर के माने कर्नाटक से चल करके और गौर देश में आए पश्चिम से पूर्व की ओर आगे और पूर्व की ओर आकर के फिर वहां रहे फिर वहां आकर के इन्होंने अपना अलग इनके पूर्वजों ने अलग अपना एक स्थान बनाया फिर राम केली गांव जो है उनमें रूप सनातन इन्होंने अपना स्थान बनाया हुसैन शाह के साथ में इनका परिचय हो गया तब ये के के के साथ में पद ऊपर नियुक्त हो गए रूप तो तो ये इनकी तो वो ही कह रहे हैं अधर्म अन्यायत अमार कुल धर्म। के हमारे यहाँ का कुल धर्म भी ऐसा ही है कि पहले हमारे पूर्वजों में भी आपस में झगड़ा हुआ और झगड़ा होने पर पारिवारिक कलह होने पर छोटे भाई ने बड़े भाई को राज्य से राज्य हड़प लिया फिर वे विस्थापित हो करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए फिर बाद में इन्होंने नए राज्य की स्थापना की और नए राज्य की स्थापना करके फिर हुसैन शाह जो हैं उनके ये मुख्य दबीर खास और शाकर मलिक होकर करके भी विराजमान हेन वैश्य घृणाचार्य कैल अंगीकार मरे अब ऐसे वंश के प्रति अब सब प्रकार की जो घा छोड़ करके अब मैं यहां पर आया हूं उनको घना पूर्वक छोड़ करके आपने मुझे अंगीकार कर लिया है हे वंशे ऐसे वंश में मैं उत्पन्न हुआ घृणा छाड़ कैले अंगीकार आपने मुझे अंगीकार किया है तो मार कृपाते भैसे मंगल अमार आपकी कृपा से अब मेरे भैस में कुम मंगल ही मंगल होगा सही अनुपम भाई बालक काल होते मेरा जो भाई अनुपम था वो बाल्य काल से ही रघुनाथ की उपासना करने वाला था और दृढ़ चित्र से कर रहा है रात्रि दिन रघुनाथ का नाम ले रहा है रामायण का निरंतर वो गान करता है कर रहा था अमीर रूप तार ज्येष्ठ मैं और रूप उनके बड़े भाई हैं हम दोनों का वो निरंतर संग करें हमारी सभा में बैठकर के कृष्ण कथा और भागवत उनको अनुपम सुने तार परीक्षा आम कैल दुई जने मैंने और रूप ने एक दिन अनुपम की परीक्षा की और वो समय कह रहे हैं कि हे बल्लभ ये बल्लभ भी अनुपम का ही नाम है कि सुनो बल्लभ कृष्ण परम मधुर श्री कृष्ण परम मधुर हैं सौंदर्य माधुर्य प्रेम इनका उनमें परम प्रचुर विलास है ऐसा सौंदर्य नहीं ऐसा माधुर्य नहीं ऐसे प्रेम का विलास और कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा जैसा कि कृष्ण रूप में है ऐश्वर्य वगैरा तो सब जगह है जो ऐश्वर्य और नारायण इत्यादि में है वो कृष्ण में भी है परंतु तो ऐसा सौंदर्य माधुर्य और प्रेम विलास ये कहीं दूस जगह नहीं है इसलिए कृष्ण भजन कर तुम आमा दोहार संगे तुम दोनों हम दोनों के साथ में तुम कृष्ण भजन करो तीनों भाई एक साथ रहेंगे कृष्ण कथा होगी सजाति हो जाएंगे कितना आनंद आएगा ऐसा हमने बार बार जब कहा हम दोनों के गौरव से उसका मन थोड़ा थोड़ा फिरने लगा था तामा दोहा हार आज्ञा हमें कौते लंघेम कह रहे हैं महाराज आपकी आज्ञा का कितना उल्लंघन करूंगा बहुत हो गया इसलिए दीक्षा मंत्र दे कृष्ण भजन करे अब मुझे दीक्षा मंत्र दे दो मैं कृष्ण का भजन करूंगा कही रात्रनाथ हाँ के चरण को कैसे छोड़ूंगा रात भर क्रंदन करते हुए जागरण किया और प्रातः काल अमा काइल निवेदन प्रातः काल के समय हम दोनों से कहा निवेदन करते हुए चरण पकड़ करके कि रघुनाथेर पदे मुई बेचे अच्छे माथा कि दादा मैंने रघुनाथ के चरणों में अपना सिर बेच दिया है का न पारू जो चीज बेच दी उसको अब कैसे प्राप्त कर सकता हूं श्री रघुनाथ के चरणों में मैंने अपना सिर बेच दिया है पाई बड़ा व्यथा अब जो बेच दिया है उसको लेने में बड़ी व्यथा हो रही है रामचंद्र जी को छोड़ नहीं सकता हूं कृपा कर मोरे आज्ञा देह दुई जन्म जन्म जन्म सेवो रघुनाथे चरण ऐसी मेरे ऊपर आप कृपा करो मुझे आज्ञा दो कि जन्म जन्म तक मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का ही सेवा करूं श्री रघुनाथ के पादपद्म को मुझे छोड़ते नहीं बन रहा है छानने का जैसे ही मन करता हूं उस समय ऐसा लगता है कि प्राण फटकर के बाहर निकल जाएंगे ऐसा जब उसने कहा तब आमी दो तार कैल आलिंगन सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उस समय हमने दोनों ने उसका आलिंगन किया साधु देव भक्ति तुम्हार यही प्रशंशील और तुम्हारी वंशी तुम्हारी भक्ति श्री रामचरणों में परम साधु है ये प्रशंसा की ये वंशे कृपाल कृपालेश सकल मंगल मंगलता खंडे सब क्लेश जिस बंशी के ऊपर तुम्हारी कृपा होती है कृपा का लेश मात्र भी होता है उसका संपूर्ण मंगल ही होता है उसके सारे क्लेश दूर हो जाते हैं ऐसे श्री महाप्रभु से श्री सनातन गोस्वामी जी मिले और समय कहा श्री महाप्रभु कह रहे हैं यही मत मोरारी गुप्त कि जैसे तुम्हारे भाई का समय हो गया जैसे तुम्हारे भाई का विचार है ऐसे ही श्री मुरारी गुप्त उनकी भी परम परम स्थिति है उनकी भी रामचरणों में परम स्थिति थी पूर्व आमे परीक्षित तार एही मत, मैंने भी उनकी इसी तरह से परीक्षा की थी से भक्त धन्य ये न छाणे प्रभु चरण जो प्रभु के चरणों को नहीं छोड़ता है वही धन्य है और वही प्रभु धन्य है जो अपने भक्त को नहीं छोड़ते यदि दुर्दैव से सेवक किसी अन्य स्थान पर चला जाए तो सही ठाकुर धन्य तारे चूले धोरे आने वो ठाकुर ही परम परम धन्य है कि उसकी चोटी पकड़ करके खींच करके ले आए भाल हईल तुमार तो यहां हल अगमने बड़ा अच्छा हुआ तुम यहां आगे यही घरे रहा यहां हरदास सने श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि अब तुम हरदास के पास में यही रहो कृष्ण रस दोनों का तुम आस्वादन करो श्री कृष्ण नाम का आस्वादन लेते हुए विराजमान हो ऐसा कहकर के श्रीमंद महाप्रभु पधारे और श्री महाप्रभु ने उस समय गोविंद के द्वारा दोनों के लिए प्रसाद भिजवाया इस प्रकार श्री महाप्रभु के परम कृपा को प्राप्त करके सनातन गोस्वामी जी का श्रीमन महाप्रभु के साथ में संगम प्राप्त हुआ और परम भक्त सनातन गोस्वामी जी को प्राप्त करके श्रीमन महाप्रभु अपूर्ण रूप से आनंदित हुए ये श्री महाप्रभु और सनातन गोस्वामी इनके संगम का निरूपण किया बोले श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय श्रीमन महाप्रभु की जय उनके संगमन की जय गौर हरी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 तो 22 तारीख से उनतीस तारीख तक सप्ताह और श्री राम नवमी के दिन श्री मेनजी महाराज बड़े श्री विष्णुदास महाराज उनका उत्सव उत्सव है सब लोग सबके आनंद को ग्रहण कर नौ दिन श्रीमती ये चेतन शताब्दी की कथा का जो प्रसंग है वो यहाँ पर विश्राम रहेगा फिर इसी क्रम को आगे 30 तारीख से जैसा होगा उसकी उस क्रम को आगे नहीं? नहीं? नहीं? हाँ, तो तर, हाँ, आगे बढ़ाएंगे हाँ इकतीस को साधु सभा को साधु सभा अच्छा तो इकतीस को होगी तो एक, एक, एक तारीख से शुरू करेंगे को तो, चलो तो, एक तारीख से करेंगे एक तारीख से सबको याद रहेगी